सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण पांच अतिदेवदर्शन अथाधिदत जलिष्यामे तपसाम्यह मिथ्याम्यहमति चंद्रमा मनिया देवता यथा दैवतगंश यथसा प्राणा मध्यमा प्राण एवेता देवतायुर्ोचंती यनिया देवता नवाज हो शेता न देवता यद्वाज अब अब अधिक दर्शन कहा जाता है अग्नि ने व्रत किया है कि मैं जलता ही रहूँगा सूर्य ने नियम किया मैं तपता ही रहूँगा तथा चंद्रमा ने निश्चय किया मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी यथा यथादेवत जिस देवता का जो व्यापार था उसी के अनुसार व्रत किया जिस प्रकार इन वाघादि प्राणों में मध्यम प्राण है उसी प्रकार इन देवताओं में वायु है क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं किंतु वायु अस्त नहीं होता यह जो वायु है अस्त न होने वाला देवता है अथानरमदत देवता दर्शन उच्यते क्य देता विशेष व्रतधारण श्रेय मीमते अध्यात्मत्सव ज्वल्समे वाह मितग्निदग्धे तपसम्यहम इदि भाषम्यहं चंद्रमा मनया यथा दैवत अव आगे अधिदेवत देवता विषयक दर्शन कहा जाता है अर्थात इस बात का विचार किया जाता है कि किस देवता विशेष का व्रत धारण करना श्रेष्ठ है अध्यात्म दर्शन के समान यहाँ भी सब प्रसंग समझना चाहिए मैं जलता ही रहूँगा ऐसा अग्नि ने व्रत धारण किया मैं तपता ही रहूँगा ऐसा आदित्य ने और मैं प्रकाश ही होता रहूँगा ऐसा चंद्रमा ने नियम कर लिया इसी प्रकार यथादेवत अन्य देवताओं ने भी व्रत धारण किया शोध्यात्म भागादीनाषा प्राण मध्ये मध्यम प्राणो मृत्युनाकर्मणो न प्रच्वी स्व प्राणव्रतेना भगन व्रतोथ साम्यादीना वायुरपि लोचयस्त यदि स्वर्मभ्य उपरमेंते यध्यात्म वागाद्याता अग्निया नायुरस्थ जाति यथा मध्यम प्राणः अतः सैषा अनस्तमता देवता यद्वायु च एवध्यात्मधिद्व निर्धारितम् प्राण व्रतम इति उन उनघादि आध्यात्म प्राणों में जैसे मध्यम प्राण मृत्यु से ग्रस्त नहीं हुआ अपने कर्म से च्युत नहीं किया गया अपने प्राण व्रत के पालन से उनका व्रत भंग नहीं हुआ उसी प्रकार इन अग्नि आदि देवताओं में वायु रहा क्योंकि वाघादि आध्यात्म प्राणों के समान अग्नि आदि अन्य देवगण अस्त होते अर्थात अपने कर्मों से निवृत्त होते हैं किंतु वायु अस्त नहीं होता जैसे मध्यम प्राण अतः यह जो वायु है वह अनस्तमित कभी अस्त न होने वाला देवता है इस प्रकार आध्यात्म और अधिदेव संबंधी विचार करके यह निश्चय किया गया है कि प्राण रूप और वायु रूप हुए उपासकों का व्रत अभग्न रहता है प्राण व्रत की स्तुति में मंत्र भवति गच्छति इति प्राणाद्वा श्लोको यत चोदे सूर्योस्ततीद्वा ये सोतीस्तम प्राणेस्तमें तम देवाचक्र चक्रिधरमगम स एवाद्वा मुहंत तदेवाप्य कुर तस्कम व्रतम चरे प्राणिया पान्याच्च चर। पाप मृत्युरानों वदीति यद्योचले सामपी पयी से नो एक तेवता शलोकता जयती इसी अर्थ का प्रतिपादन यह मंत्र करता है जिस वायु देवता से सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है इत्यादि यह प्राण से ही उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है उस धर्म को देवताओं ने किया है वही आज है और कल भी रहेगा देवताओं ने जो व्रत उस समय धारण किया था वही आज भी करते हैं अतः एक ही व्रत का आचरण करे प्राण और अपान व्यापार करे मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले इस भय से इस व्रत का आचरण करे और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने के भी इच्छा रखे इससे वह इस देवता से सायुज्य और के प्राप्त करता है अथ वार्थस्य प्रकाशक एष श्लोको मंत्रो गच्छति सूर्यः सूर्य च चक्षुरात्मना प्राणादस्तम यत्र प्राणे च पर समये, समये च पुरुषस्य गछत्यपरसंध्यासम स्वापसम चुषस्त तेवास्त धर्म दवाक्रीरे धितव वागा प्राणव्रत च पुरा विचार्य भविष्यत्यपि सद्यूं सोप्य कालेवर् अवर्तिष्यते अर्थ का प्रकाशक यह या श्लोक यानी मंत्र है जहां से अर्थात जिस वायु से सूर्य उदित होता है तथा आध्यात्मिक पक्ष में में जिस प्राण प्राण से रूप से वह उदित होता है, और जहां और वायु एवं पुरुष की सुसुप्ति के समय वह अस्त हो जाता है उस धर्म को देवताओं ने किया धारण किया अर्थात भागादि इंद्रियों ने और अग्नियादि देवताओं ने पूर्व काल में विचार कर क्रमश प्राण व्रत और वायु व्रत धारण किया वही आज इस समय अनुवर्तित होता है और कल भविष्य काल में भी देवताओं द्वारा उसी का अनुवर्तन किया जाएगा ऐसा इसका अभिप्राय है त्रेम मंत्र संक्षेपत प्राणाद्वा एष सूर्य उदेति प्राणे स्तमे तम देवाचक्रे धर्मम स एवाद्य इत्यस्या कोर्था एते व्रतम् अमुरहि सवुस्व इत कॉर्थ्य हैद्व व्रत अमुर्मुस् वाघाद तदेवाद्यापि वायुव्रत चाध्रीयत तदेवाद्या कर्तवर्तिष्य चा व्रत तैरभव वागादी व्रतम् एव तेसाम च अग्निव्रत च कालेप कालेमलश यहाँ ब्राह्मण संक्षेप से इस मंत्र की व्याख्या करता है प्राण से ही यह सूर्य उदित होता है और प्राणों में ही अस्त हो जाता है तम देवाश्चक्रि धर्म स एवाद्य स उत्तरार्थ का क्या अर्थ है सो बतलाया जाता है इन वाघादि और अग्नियादि ने उस समय क्रमशः जिन प्राण व्रत और वायु व्रत को धारण किया था उन्हीं को वे आज भी करते हैं उसी का अनुवर्तन वे करते हैं और उसी का अनुवर्तन करेंगे उनके द्वारा यह व्रत अखंडित ही है किंतु जो वाघादि और अग्नि का व्रत है वह तो खंडित ही है क्योंकि सायंकाल और सुषुप्ति के समय उनका क्रमशः वायु और प्राण में अस्त होना देखा जाता है अथत यदा वै वागप्येति स्वीति मनः तर्वागप्येम चक्षुः प्राणम स्रोत्रम यदा प्राणा प्रबुध्यतेणादेवाधिपुनर्जातम दैवत यदा वा अग्नि अग्निरनुगछति वायु तर्द्वाति तस्मा देनम उदवासी दिद्याहुर्वायु अनुध्वाति यदा द्वितोस्तमे वायुम तर् प्रवशति वायु चंद्रमा वाजो दिशा प्रतिष्ठिता वाजोरेवादि इति यही बात एक अन्य स्थान पर भी कही है जिस समय पुरुष होता है उस समय वाक प्राण में लीन हो जाती है तथा प्राण में ही मन प्राण में ही चक्षु और प्राण में ही क्षेत्र लीन हो जाते हैं जिस समय वह उठता है उस समय प्राण से ही ये पुनः उत्पन्न हो जाते हैं यह अध्यात्म दृष्टि है अब अधिदैव दृष्टि बतलाई जाती है जब अग्नि अनुगमन करने शांत होने लगता है उस समय वह वायु के अधीन ही शांत होता है इसी से यह इसमें अनुगत अस्त हो गया ऐसा कहते हैं जिस समय सूर्य अस्त होता है तो वह वा वायु में ही अनुगमन प्रवेश कर जाता है तथा वायु में ही चंद्रमा और वायु में ही दिशाएं प्रतिष्ठित होती है एवं वायु से ही वे पुनः उत्पन्न होती हैं इत्यादि यस्मात वृतम भागादी स्वर्ग सा अनुगत यदे सर्वे देवे परात्मक दैवैनुवर्तम व्रत तस्द्येकमे व्रत चरेत प्राणन प्राणन च नहि व्यापारस्य किपारन व्यपार व्यापार निपाननव्यापाराणनापाननक्षण से परमोस्तक व्रत चरे माम पापमा तरव्यापारेन्प्मा मृत्यु्या्यू श्रमूपाप्यनुवदुरात नेब यदमस्मद व्रता प्रच्युत सैम ग्रस्त एवाह मृत्युनावस्तो धारे प्राण भ्रत मृत्यभिप्राया क्योंकि और अग्नि में यही व्रत अनुगत है अर्थात वायु और प्राण का जो परिसन रूप धर्म है वही समस्त देवताओं द्वारा अनुवर्तित होने वाला व्रत है इसलिए अन्य किसी को भी एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए वह एक व्रत क्या है प्राण्यात प्राणन व्यापार कर और अपान्यात अपानन व्यापार करे क्योंकि प्राण और अपान के व्यापार प्राणन और अपानन की कभी निवृत्ति नहीं होती अतः इस भय से कि मुझे कहीं श्रम रूपी पापात्मा मृत्यु व्याप्त न कर ले अन्य इंद्रियों के के व्यापार को छोड़कर एक इसी व्रत का आचरण शब्द के अर्थ में है अभिप्राय यह है कि यदि मैं इस व्रत से च्युत हो जाऊंगा तो अवश्य मृत्यु से ग्रस्त हो जाऊंगा इस प्रकार डरता हुआ प्राण व्रत को धारण करे यदि कदाचित च चरेत प्रारभेत प्राणव्रत सीपये सपय्छेत यदि यस्मस्माता परेत प्राण परिभू सस्मा साम तेन वोतेना व्रतेन प्राणात्मतिपत्तियाभूतेसु वागाद्यादयच मदात्मका अहम प्राण आत्मा आत्मापरिस्पंद व्रतधारणेन प्राणेवतायुज्भाम सलोकता सामनलोकता एककस्थान विज्ञान्यापेक्षत यदि कभी प्राण व्रत व्रत का आरंभ तो उसे समाप्त करने की इच्छा क्योंकि यदि इस व्रत से बीच में ही हट जाएगा तो प्राण और देवताओं का प्रभाव होगा इसलिए इसे समाप्त करना ही चाहिए उ अर्थात उस इस प्राणात्मत्व की प्राप्ति रूप व्रत से समस्त भूतों में बागादि और अग्नियादि मेरे ही स्वरूप हैं मैं प्राण रूप आत्मा सबका परिस्पंदन करने वाला हूँ इस प्रकार उस इस व्रत को धारण करने से इस प्राण देवता के ही सायुज संयोग अर्थात एक रूपता को तथा विज्ञान की मंदता की अपेक्षा से सालोकता समान लोकता अर्थात समान स्थानत् जीतता अर्थात उसे प्राप्त कर लेता है ब्राह्मणम् ब्राह्मण पूर्वोक्त पूर्वोक अविद्या्य उपसंहार नाम सामान्य सामूतावाक यद विद्या प्रस्तुतम् साध्य साधन लक्षण व्याकृत जगत कर्ष वदपी फल या चैतस्य व्याकरण प्रागवस्था अव्याकृत वृक्ष शब्दवाच्या व वसर्वेत यह जो साध्य साधन रूप व्याकृत जगत और प्राप्ति पर्यंत उपकर्ष वाला उसका फल भी अविद्या के विषय रूप से आरंभ किया गया है